Oh, uh oh. -huh. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपका हम सफर आर रमेश और आज हम लोग एक ऐसे करियर के बारे में बातें करेंगे जो सम्मानजनक भी है और सेवा प्रदान करियर है जी हाँ साथियों मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही सुंदर सम्मानजनक सेवा प्रदान करियर है दंत चिकित्सा डेंटिस्ट जी हाँ साथियों एक सम्मान और सेवा प्रदान करियर है डेंटिस्ट बनना जी हाँ साथियों आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है दांतों के परेशानी झेल रहे हैं दांतों के अंदर आ, कीड़े लगना बहुत सारे ऐसी समस्याएं दांतों के साथ हुई है क्योंकि दांतों को ठीक रखना ये भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है जिसके कारण आज जगह जगह आप देखेंगे शहरों में गाओं में डेंटिस्ट यही जो है क्लिनिक मिलते हैं दंत चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं जो दांत मसूड़े और जबड़े और मुख्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निदान और उपचार करता है आज के समय में जहाँ पर एक हेल्दी टीथ यानी स्वास्थ्य दांत केवल सुंदर मुस्कान का प्रतीक नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़े हुए हैं ऐसे में दंत चिकित्सक का करियर न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हैं बल्कि सामाजिक सेवा और मानवीय संतोष से भी भरपूर है तो साथियों यहाँ पर हम लोग एक अच्छे डंटिस्ट करियर के बारे में बातें करने वाले हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे कैसे आप इसे क्रैक कर सकते हैं सारी जानकारी मिलेगी कुछ ही पल में आपके लिए आप सुनाए हैं जीरो वन सुनते रहो बस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं दंत चिकित्सक बनने की योग्यता के बारे में अब साथियों एक डेंटिस्ट बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन या जीव विज्ञान बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय के साथ पास होना आवश्यक है इसके बाद एन यानी नीट जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से BDS डी एस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स में प्रवेश मिलता है ये कोर्स लगभग पाँच वर्षों का होता है जिसमें चार वर्ष की पढ़ाई और एक वर्ष की इंटर्नशिप शामिल होती है BDS के बाद जो छात्र और अधिक विशेषज्ञ प्राप्त करना चाहते हैं वे MDS डी एस मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकते हैं इसमें औरल सर्जरी पीडोडेंटिक्स और आ, आ, बहुत सारे अलग अलग विकल्प कॉस्मेटिक डेंटिक्स जैसी कई शाखाएं उपलब्ध है अब फिर आपकी रुचि के अनुसार आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा एक अच्छे करियर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम लोग अगर समझें तो एक दंत चिकित्सक का कार्य बहुत व्यापक है आज के समय में वे निजी क्लिनिक खोल सकते हैं सरकारी या निजी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक बन सकते हैं या फिर शोध के क्षेत्र में भी योगदान दे सकते हैं इसके अलावा कॉस्मिक डेंटिस्ट्री इंप्लीमेंटोलॉजी और डिजिटल डेंटिस्ट्री जैसे आधुनिक क्षेत्र में भी अपार संभावनाएँ समाई हुई तो आपके लिए क्षेत्र कम नहीं है क्षेत्र बहुत सारे हैं लेकिन आप किस में रुचि रखते हैं उसके ऊपर आप शोध कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा आपको रुचि है उन्हीं चीज़ों को लेकर आप अच्छा जो है शोध कार्य कर सकते हैं आप सुनाए है रेडी माधुन वन जीरो पर जीवन कौशल करियर ऑप्शन कार्यक्रम में डेंटिस्ट करियर के बारे में तो चलिए आशा करूँगा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आव, डेंटिस्ट है जो सिर्फ दांतों को इंप्लांट करते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन वो है यानी आपके दांत ख़राब हो जाते हैं या जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं सेवेंटी एटी तक पहुंच जाते हैं तो उनके दांत अगर ख़राब होते हैं तो सारे दांतों को वो इंप्लांट भी करते हैं और कुछ जगह पे आप जितनी चाहे उतनी दाँत लगा सकते हैं और कुछ जगह पर ऐसा करते हैं कि अगर आपके दाँत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो पूरे के पूरे एक जो है चेंज कर देते हैं और उसमें नया आपको दांत लगा लेते तो ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं और कई बार हमारे जो है दांत टेढ़े मेड़े होते हैं तो उसको भी ठीक किया जाता है तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है और वो चीज़ें समय पर अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है और ऐसे भी कहा जाता है शरीर का हर अंग कितना इम्पोर्टेंट है ये इससे हम समझ सकते हैं दांतों की सड़न या फिर दांतों की कमी के कारण भी हमारे चेहरे पर मुस्कान कम हो जाती है तो हमें चेहरे की हमें अगर अपने चेहरे की मुस्कान बढ़ाना है तो दांतों की सफेदी बरकरार रखना तो इसलिए आज डेंटिस्ट जो है बहुत ज़्यादा आपके आस में दिखाई दे क्योंकि इसकी ज़रूरत आज के समय में बढ़ गई है तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और चार से पाँच साल अगर आप मेहनत करते हैं पढ़ाई का तो आप लाइफ टाइम के लिए एक अच्छे आ, करियर कौशल को, को अपना सकते हैं तो आइए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए आप सुनाए हैं रेडवर वन वन सुनते रहो मस्कर रहो नहीं आपसे रोशनी रोशनी हो गई चांद शर्मा गया देख दिए और कैसे इतनी यहाँ चांदनी हो गई क्या कहने खुशी का ठिकाना नहीं आपसे रोशनी रोशनी सागय में आते है आए नो उसको जिंदगी जिंदगी हो के खुशी का नहीं रोशनी रोशनी सब गगन के यहाँ छा गए चांद सूरज सितारे सभी आ सब आ गए वो खत सब गगन के यहाँ छा गए शिव के संग सारा ब्रह्मांड आ गया जैसे बेग गगन ये जमी क्या गई खुशी का ठिकाना गयी रोशनी रोशनी हो गई चांद शर्मा गया देख दीवार कैसे इतनी यहाँ चांदनी हो गई क्या कह के खुशी का नहीं आपसे रोशनी रोशनी हो गई आपसे रोशनी रोशनी हो गई नमस्कार प्यारे भाई और बहनों आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जहां पर हम के बारे में बातें कर रहे हैं दंत चिकित्सा जी हां साथियों एक सफल दंत चिकित्सक बनने के लिए केवल डिग्री की नहीं बल्कि कुछ विशेष कौशल की भी जरूरत होती है अब देखिए जैसे की मरीजों से अच्छे संवाद की क्षमता अगर कोई पेशेंट आपके पास आते हैं उनके पास अगर आप अच्छे से बात करते हैं उनको ट्रीट अच्छा करते हैं तो वो आपके परमानेंट ग्राहक भी बन जाते हैं और साथ ही साथ एक सम्मानजनक जो है भावनाएं उत्पन्न हो जाती है दूसरा है धैर्य और संवेदनशील रहना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तंत्र चिकित्सा में काफ़ी मशीनरी यूज़ होती है तो यहाँ पर धैर्य के साथ आपको काम करना है संवेदनशीलता आपके अंदर हो तीसरा हाथों की सफ़ाई और एकाग्रता क्योंकि मशीन जो है वो स्पीड वाली होती है और बहुत सारे चीज़ें वायरस आपके हाथ में होते हैं प्लस पेशेंट की जो है बहुत ज़्यादा निगरानी के साथ देखा जाता है और उन चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल करना आना चाहिए तो हाथों की सफाई और एकाग्रता बहुत ज़रूरी है और इसके साथ में आती है नवीन तकनीकों को सीखने की इच्छा भी हो और जिससे आपको मरीजों को आसानी से चेक कर सके और उनका इलाज आसानी से कर सके आखिरी में स्वच्छता और अनुशासन ये बहुत ज़रूरी क्योंकि दाँतों की सफाई के साथ साथ आपके आसपास की चीज़ें भी उतनी ही स्वस्थ स्वच्छ और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है साथ ही यहाँ पर करियर की संभावनाएं जो है बहुत है और एक दंत चिकित्सक के रूप में करियर की संभावनाएँ लगातार आज बढ़ती जा रही हैं आज लोग मुख्य स्वास्थ्य को लेकर पहले से अधिक जागरूक है शुरुआत में आय सामान्य हो सकती है लेकिन अनुभव और विशेषज्ञता का प्रमाण मिलता है और अपना क्लिनिक स्थापित करने के बाद आय काफ़ी अच्छी हो जाती है कॉस्मेटिक और इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में तो आय की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं अब देखते हैं साथियों आजकल जो है काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में जो है डेंटिस्ट दूर जगहों पर भी रहते तब भी लोग उनके पास जाते हैं इवन गाँव में भी दांतों के स्पेशलिस्ट बैठते हैं जिससे ये जागरूकता क्या ही कमाल है कि आज ग्रामीण लोग भी इस दंत चिकित्सा के बारे में जान चुके हैं और वो भी अपने दांतों का इलाज करते हैं साथियों समाज में दांत चिकित्सा की भूमिका कैसी है समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डेंटिस्ट वे केवल दांतों का इलाज ही नहीं करते बल्कि लोगों को स्वच्छता सही खानपान और नियमित जांच के प्रति जागरूक करते हैं ग्रामीण और दूरदराज दराज क्षेत्रों में दंत शिविर लगाए जाते हैं जहां हज़ारों लोगों को वो मैसेज देते हैं और लोग वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं तो यहां पर आपके लिए एक सम्मान का प्रोफेशन है ये एक अच्छी प्रोफेशन है और साथ ही साथ आप लोगों के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं तो आई यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गेत उसके बाद फिर हम कुछ सुंदर कहानियाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा एक सफल डेंटिस्ट की कहानी आपको सुनाऊँगा थोड़ी देर में आप सुन रहे हैं रिव्यू मधुबन पर जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कते रहो जान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 आपकी सफलता हमारा है नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आइए आगे बढ़ते हैं डेंटिस्ट के बारे में जानकारी हासिल कर ली हमने अब एक सफल डेंटिस्ट की कहानी भी आपके नाम यहां पर मैं डॉक्टर आरती शर्मा जो डेंटिस्ट हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा डॉक्टर आरती शर्मा की मस्कान मिशन जी हाँ साथियों डॉक्टर आरती शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनके गांव में लोग दांतों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते थे, थे। बी पूरा करने के बाद उन्होंने बड़े शहर में क्लिनिक खोलने का अवसर छोड़कर अपने गांव में ही सेवा करने का निर्णय लिया शुरुआत में मरीज बहुत कम आते थे लेकिन डॉक्टर आरती ने हार नहीं मानी और उन्हें इस बात का एहसास भी था जब लोगों को ये पता चलेगा कुछ लोग ठीक हो जाएंगे तो अपने आप ही दूसरे लोग भी आएंगे उन्होंने लगातार कंटिन्यू जो है अपने क्लिनिक को चालू रखा और उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को दांत साफ़ करने की सही विधि बताई और रेगुलर महिलाओं के लिए बच्चों के लिए शिविर भी करती रही महिलाओं के लिए निशुल्क जांच शिविर भी लगवाए और धीरे धीरे इसके कारण लोगों का भरोसा बढ़ गया डॉक्टर आरती शर्मा और आज उनका क्लिनिक न केवल सफल है बल्कि उनके गांव को स्वास्थ्य मुस्कान गांव के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर आरती मानती हैं कि दंत चिकित्सा केवल पेशा नहीं बल्कि समाज को मुस्कुराने का या मुस्कान देने का माध्यम भी है तो साथियों अर्शक रंगा डॉक्टर आरती शर्मा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी एक प्रेरक कहानी है जो हमें एक अच्छा डेंटिस्ट बनने की ओर आकर्षित करती है। तो आइए यहाँ पर जाते जाते एक और सुंदर कहानी आपके लिए डॉक्टर विवेक मेहता का जी हाँ साथियों डॉक्टर विवेक मेहता बचपन से ही तकनीक में रुचि रखते थे और बी और एम करने के बाद उन्होंने डिजिटल डेंटिस्टी पर काम शुरू किया उन्होंने अपनी क्लिनिक में थ्री स्कैनिंग लेज़र ट्रीटमेंट और दर्द राहित तकनीकों को अपनाया शुरुआत में लोगों को नई तकनीक पर भरोसा नहीं था लेकिन बेहतर परिणामों ने सबका मन बदल दिया आज डॉक्टर विवेक का क्लिनिक आधुनिक दंत चिकित्सा का उदाहरण बन चुका है और देश विदेश से मरीज उनके पास आते हैं डॉक्टर विवेक का मानना है कि यदि ज्ञान के साथ नवाचार जुड़ जाए तो दंत चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण सफलता पाई जा सकती है साथियों डॉक्टर विवेक ने अपनी मेहनत और लगन से नवाचार की राह चुनी और आज सफलता के शिकर पर वो है चुनौतियाँ और समाधान साथियों हर करियर में कुछ चुनौतियाँ जरूर होती हैं लेकिन उसके समाधान भी होते हैं। हर करियर की दात चिकित्सा के पेशे में भी चुनौतियाँ हैं जैसे दूसरे पेशे में हैं शुरुआत में निवेश मरीजों का भरोसा जीतना और लगातार बदलती तकनीक के साथ काम करना लेकिन निरंतर सीखने ईमानदारी से सेवा भाव से इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया जा सकता है साथ ही यह यहाँ पर दंत चिकित्सक का करियर उन लोगों के लिए आदर्श है जो विज्ञान सेवा और सम्मान को एक साथ पाना चाहते हैं ये पेशा न केवल आर्थिक स्थिति को बनाए रखता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर भी प्रदान करता है सही मार्गदर्शन मेहनत और समर्पण के साथ दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक उज्जवल और संतोषजनक भविष्य सुनिश्चित किया जाता है एक स्वस्थ मुस्कान एक बेहतर जीवन की पहचान और इस मुस्कान के शिल्पकार होते हैं डेंटिस्ट दंत चिकित्सक तो साथियों इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने करियर अच्छा बनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करते हुए मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए, एक नए, एक नए करियर के बारे में बातें करेंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति रेखा मानवता बड़े बढ़ाने के लिए कै रे रेडियो मधुबन एक सौ पट एफ में एक प्रस्तुत करता है We'll be alright.